नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में डॉक्टर सरोज व्यास जी हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान समय दिल्ली में रहते हैं फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के पद में है और युवाओं के लिए एक रोल मॉडल भी है एम इन संस्कृत किया हुआ है एम इन हिंदी बी एड और पीएचडी भी किया हुआ है सत्रह वर्ष की आयु में ही शादी होने के बाद अपनी पढ़ाई को पूरा किया एक मोटिवेशनल प्रिंसिपल के रूप में भी हैं और आज हमसे बहुत सी दिलचस्प मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस भी अपने शेयर करेंगे इसी के साथ डॉक्टर बरखा राठी नागपुर से और राहुल शिव कुमार भी जुड़े हुए हैं जो कि अपने सुंदर गीतों के साथ हमें और हमारे सुनने वालों को आनंदित करेंगे और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में है आरजे जे रमेश जी तो चलिए इन सब कलाकारों का हम दिल से स्वागत करते हैं और इन सब कलाकारों से मिलने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं खोया मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है कोई उसे ढूंढ के लाए ना। न जाके कहा मैं नपट लिखाऊ के कहा मैं पट लिखाऊं कोई बतला है ना मैं रोया यहाँ सू करू मैं क्या करूं मैं रोया यह तड़ पाएगी सपनों में आने वाली बाहों में कब लाएगी कितने दिनों तक नज को कैसे वो तड़ पाएगी मुड़ के जिधर आए वो ही नजर है समा, जागे है अरमा मैं रो यहां तू करू मैं क्या करू दीवानगी की हद से आगे ना जाऊ आखों में उसका चेहरे उसे दिख लाऊ दीवार दी की हद से आगे ना जाऊं आंखों में उसका चेहरा ऐसे उसे दिख वो है सबसे हजी वैसा कोई भी नहीं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 जाके कहा मैं पट लिखा कोई बतला ना मैं रोया या तू करो मैं क्या करूँ मैं रोया या तू नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे अपने घर में सुरक्षित होंगे ऐसी आशा करता हूं। और आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष दिल्ली से डॉक्टर सरोज जी जुड़े हुए हैं सरोज व्यास जी सरोज व्यास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे आप धन्यवाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशा करती हूँ आप जी जी जी हम लोग बहुत अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए हैं उसके <laughs> साथ डॉक्टर भरका भी हमारे साथ जुड़ गए नागपुर से डॉक्टर भरका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच सर और नमस्ते। कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं तो आइए आप बात करते हैं आज डॉक्टर सरोज व्यास जी से हैं, शिक्षा हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं और मैनेजमेंट का भी काम देखती हैं तो यूनिवर्सिटी और बच्चों को पढ़ाना ये दोनों चीजें मैनेज कर रही हैं अच्छी तरह से और उनकी जो यात्रा है बड़ी संघर्ष में रही है लेकिन फिर भी अनुसार संघर्षो को उन्होंने पार करके अभी अपना जो है एक स्टेटस बनाया है तो हमें अच्छा लगा और डोंगरा सर ने मुझे आपके बारे में बताया सरोज जी तो सुनकर अच्छा लगा और मैंने कहा कि भाई ऐसे विशेष खास व्यक्तियों को तो हमें बुलाना चाहिए शो में और उनसे बात भी करना चाहिए और उनकी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि दूसरे महिलाओं को मोटिवेशन मिले और बहुत ही अच्छा लगता है जब महिलाएं इस तरह से एक्टिवली काम करते हैं और खास ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पर उन्हें पहुँचने में टाइम लगता है तो ये एक अच्छी बात है कि सरोज वैस एजुकेशन में अपना विशेष काम कर रही हैं और इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर काम कर रही हैं तो हमें अच्छा लग रहा है तो आइए सबसे पहले तो सरोज व्यास जी के स्वागत में डॉक्टर बरखा जी आप एक गीत सुनाइए <laughs> जी, जी का गाया हुआ बड़ा प्यारा सा गीत है।, है वो सुनाती मैम के लिए क्या बात <laughs> चुप के चुपके चलि पुरवैया चुपके चुपके चलि पुरवैया बजाए रे दास रचाये दैया रे दैया गोपियों संत नैया चुपगे चुपके, चुपके चंदी पुरवैया चुपके चुपके चंदी पुरवैया पागल पवन से ले डोले से मन की नैया गोपिया चुपके चुप गे जलवी चुपके चुप गई जल्दी पुरव्या बहुत बहुत स्वागत मैम आपका बहुत बहुत बहुत-बहुत आप अच्छा करती धन्यवाद आपका धन्यवाद डॉक्टर बरखा शुक्रिया आइए अभी सरोज जी से बातें करते हैं सरोज जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए पहले तो आप अपने फैमिली के बारे में बताइए और फिर आपका प्रोफेशन के बारे में डॉक्टर सरोज व्यास जैसा आपने बताया एक संस्थान है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी से संबंधित फिरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी वहाँ गत नौ वर्षों से प्रिंसिपल डायरेक्टर का दायित्व निभा रही हूँ और साथ साथ में विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण भी देती हूँ परिवार में मेरे जो हसबैंड है मेरे बहू है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में लॉ डिविजन में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पे है दो पुत्र है बड़ा लॉयर है बहू भी लॉयर है और छोटा बेटा <laughs> <laughs> छोटा बेटा मेरा आर्किटेक्ट है तो ये छोटा सा एक जो मेरा एक जिसे मैं ये कहूंगी कि एकल परिवार है बाकी मेरा परिवार बहुत बड़ा है राजस्थान से मैं संबंध रखती हूँ और हाँ। परिवार में जी रमेश जी राजस्थान से आप भी हैं, राजस्थान से डॉक्टर भरका भी है ये तो कोई हो गया महाराष्ट्र नागपुर में राजस्थान रहे रहे से मेरा जो जन्मभूमि है वो चिराना है उदयपुर के पास और अच्छा? अभी जी जी जी जी राज, और सीकर में मेरा परिवार रहता है श्रीमाधोपुर मेरा ससुराल है और हाँ? मेरे मायके पक्ष में शिक्षा का बहुत ज्यादा उतना महत्व नहीं है सब व्यवसायी लोग हैं लेकिन हाँ? जो मेरा कल है है शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है और मैं मैं आज अगर इस पद पे हूं, तो उसका संपूर्ण श्रेय अपने ससुराल पक्ष को विशेष रूप से मेरे सास ससुर और मेरे पति को देना चाहूंगी मेरा रमेश जी एक चीज मैं क्योंकि लोग सुन रहे हैं और आपने ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि आज का जो युवा है उसे वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि एकल परिवार या उसको लगता है कि विवाह के बाद या ससुराल पक्ष के बारे में थोड़ी सी जो गलत अवधारणाएं दाड़, हैं उनको तोड़ने के लिए उस युवा वर्ग के लिए मैं ये चीजें आ, आपके माध्यम से आप चाहते थे और मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं जब ग्यारहवीं क्लास में थी और उसी समय मेरा विवाह हो गया था अः वर्ष की आयु में, में मेरा विवाह हो गया ग्यारह वर्ष ग्यारहवीं मैंने पास करी थी और उसके बाद में मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो विशेष रूप से मेरी जो आ, सास है वो चाहती थी कि मैं अपना अध्ययन जारी रखूं और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बिना जीवन साथी के सहयोग के मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती आज जो मेरा व्यक्तित्व तो है या आज मेरे नाम के आगे जो डॉक्टर प्रोफेसर डायरेक्टर प्रिंसिपल और जो जितनी भी कवियत्री और सब जो जो भी उपाधिया मुझे मिली है उसका श्रेय पूर्ण रूप से मेरे ससुराल पक्ष को जाता है और विशेष रूप से मेरे पति जो हैं और मेरे जो दोनों पुत्र हैं उनके सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ कि आज मैं उनके कारण आपके साथ में इस पद के साथ यहां में यहाँ पे चर्चा में शामिल हुई बहुत अच्छी बात आपने बताया परिवार के बारे में और सुनकर बड़ा अच्छा लगा क्योंकि राजस्थान की मिट्टी से आप जन्मे और यहाँ से आप दिल्ली गए और वहाँ पर शिक्षा में अपना एक अलग पहचान बनाने का एक सौभाग्य आपको मिला और आपके सारे जो सचाल पक्ष वाले हैं <laughs> बच्चे पतिदेव और माताश्री इन सभी को बहुत बहुत याद बहुत बहुत खुशी देता हूँ और ये चंद तालियां उन सब के लिए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया क्योंकि ज्यादातर राजस्थान में ऐसा होता है ना कम पढ़ाते हैं और फिर वही होता है कि शादी के बाद ही उनको आपस पढ़ना पड़ता है अच्छा <laughs> डॉक्टर मैं आपका कैसा है स्टोरी <laughs> जी आपका पढ़ाई के लिए कौन सपोर्ट किया ज़्यादा सर <laughs> मेरी पढ़ाई सर हमारी मैं भी एक छोटी सी जगह से हूँ वैसे यूपी से हूँ मैं आँ. और यूपी में कानपुर के पास एक छोटी सी जगह है उसे पढ़ाई का इतना महत्व नहीं है क्यूँकी मारवाड़ी फैमिली है तो ऐसा था की बस लड़की जल्दी शादी कर देना ऐसे तो बस हम और हम तीन बहने तीन सिस्टर हैं और हम हमको पढ़ना है तो हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ाया जितना जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ो समाज में अपोज भी किया लोगों ने बोले कि इतना पढ़ा के क्या करेंगे लड़कियों को लड़कियां हैं आपकी <laughs> तो नहीं पापा ने कहा कि हमारी बेटियों को जितना पढ़ना है जैसे उनको अपना करियर करना है हम पूरी उनकी हेल्प करेंगे और हम, तो मैं डॉक्टर मेरी सिस्टर इंजीनियर और एक मेरी सिस्टर एम तो हम तीनों बहने अपने हिसाब से सब पढ़े और अभी सब तीनों जगह पर <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है सर, मुझे मुझे एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर से पुरस्कार भी मिला मेरी के समय। <laughs> चलिए, अच्छी बात सरोजी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे यहाँ पर राजस्थान में जब आप रह रही थी तो तभी आपको पढ़ने का था तो फिर आपने कुछ घर वालों से बोला की नहीं बोला क्या हुआ मैं रमेश आपको बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत ही उसके साथ बताना चाहूंगी कि जब मेरा विवाह हुआ सत्रह वर्ष की आयु और में थी तो मुझसे जो श्री ओम प्रकाश जी व्यास उन्होंने पूछा कि आप पढ़ना चाहती हैं मैंने उनके सामने एक ही चीज रखी थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और वो मेरे तो यही तो तो तो तो जो एक छोटी सी कहूँ या बड़ी मांग कहूँ इसको नहीं। नहीं तो तो आपको बताया की जो तो पुत्र है मेरे तो दो बेटे वो नहीं। नहीं। उनका लालन पालन हुआ फिर मैंने अपनी एम ए करी एमए मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से संस्कृत में करी है उसके बाद में मैंने दिल्ली से मैंने बी एड करा एमएड करा मैं एमएड लिस्ट यहीं दिल्ली से उसके बाद में करी यहीं दिल्ली से एजुकेशन में मैंने पी करी और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो युवा विद्यार्थी आज के कहते हैं कि शादी के बाद में पढ़ा नहीं जा सकता मैं जब 2003 में पढ़ा रही थी गाजियाबाद में एक इंस्टीट्यूट है सिवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी वहाँ में असिस्टेंट लेक्चरार थी और वहाँ पे जब मैं पढ़ा रही थी तो वहां के विद्यार्थियों को जो मैं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी तो उनका एक ही उत्तर आता था यूपी में कि मैडम शादी के बाद नहीं पढ़ा जाता आप थोड़ी पढ़ा जाता है पढ़ने की उम्र नहीं है तो मैंने उनसे कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैंने उनसे कुछ विद्यार्थियों से कहा कि आप एम का फॉर्म भरिए और मेरा भी फॉर्म भर दीजिए और मैं भी आपके साथ तो मैंने पी के बाद अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ एम ए हिंदी में भी किया चौधरी यूनिवर्सिटी से और मैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल मतलब एक इसके लिए जो मेरा प्रथम श्रेणी से मैंने वो नौकरी कर, गर, नौकरी करते हुए घर संभालते हुए प्रथम श्रेणी से मैंने दो में एम हिंदी में किया उसके लिए विशेष जो आज आ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी या जिनका जिनके प्रति मैं नतमस्तक होना चाहूंगी वो प्रोफेसर रमाकांत शुक्ला जी हैं जो हैं आपने तो नाम सुना होगा भारती में भारतम जो संस्कृत में दूरदर्शन पे उनका तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मेरा है मेरी जो ये शिक्षा दीक्षा है उसके लिए मैं अपने परिवार अपने पति के साथ मेरे गुरुजन है जिनमें स्वर्गीय डॉक्टर रविंद्राज शर्मा जो मेरे पी के एम के गाइड थे उनके प्रति नतमस्तक हूँ वो मेरे जीवन में नहीं होता लेकिन सरोज व्यास नहीं होती और दूसरा प्रोफेसर रामाकान्त शुक्ला जी हैं, वो आज भी मेरे लिए वहीं पे हैं और मेरी जो ये शिक्षा की शैक्षिक यात्रा है इसमें ये दो आ, मैं कहना चाहूंगी की जो दो नींव के पत्थर है उन के पत्थर पर उन दोनों के लिए और से बहुत ही अच्छा लगता है जब हमें मोटिवेट करते हैं लोग एक नए रूप में स्थापित करते हैं तो आपने उन लोगों का भी नाम लिया अच्छा किया और आई आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे हमारी युवा साथी है आपने शुरू में ही कहा कि वो पढ़ने से थोड़ा इकराते हैं और कई बार जो महिलाएं भी हैं हमारी माता बहनें भी शादी होने के बाद वो घर के कामों में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो फिर समझते कि एजुकेशन का आप क्या काम है जी। तो आप ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर सकते हैं आपको देख प्रेरणा मिल सकता है की घर का काम करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप घर का काम कर रहे हो या शादी हो गया तो सब कुछ संभालते हुए नहीं कर सकते ऐसा नहीं है बस आपकी एक इच्छा होनी चाहिए आपकी इच्छा अगर प्रबल है तो निश्चित तौर पे आप जिस तरह से सरोज व्यास ने सब कुछ किया आप भी कर सकते हैं <laughs> तो आइए आगे, आगे बढ़ते हम हमारे कुछ से दोस्तों ने याद किया है और सभी ने बहुत इंस्पिरेशंस लिखा है बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको और खास मैं नाम लेना चाहूंगा दुबई से पांडुरंग गायकवाड़ जी ने नमस्कार टू ऑल करके लिख के भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद पांडुरंग जी एंड दीपा जी ने भी कॉन्ग्रेचुलेसन मैम लिख के भेजा है और ये बड़ा मैसेज आया है धर्म नारायण दुबे जी जो एडवोकेट है दिल्ली में रहते हैं और हमेशा प्रोग्राम देखते हैं और बड़े प्यार से वो याद करते हैं अपर्णा नाइक मुंबई से लिखते हैं फैमिली सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और फॉर द एजुकेशन और फॉर एनीथिंग एल्स माय फैमिली आर सपोर्टेड मी टोटली फॉर फॉलोइंग माई पैशन फॉर विस्लिंग होप ऑल फैमिली सपोर्ट देर लेडीज अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपर्णा जी जो है एक विसलर है सिटी पे गाना बनाती है तो वो आर्ट उनको डेवलप करने के लिए घर के लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया तो अच्छा लग रहा है हमें और वो भी प्रोग्राम हमेशा देखती हैं और मैसेज करती हैं तो आई आगे बढ़ते हैं और लगता है कि आपके विद्यार्थी हुए हैं सुनील शर्मा जी <laughs> पूजा जी और डॉक्टर प्रेम प्रकाश व्यास जी कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के भेजा है <laughs> शिका जी ने भी याद किया है ओम प्रकाश व्यास जी ने एक्सलेंट लिख के भेजा है और बाबूलाल पुरोहित जी ने भी याद किया है और साथ ही साथ शिखा शर्मा ने फिर कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के भेजा है और नीता यादव इन्होंने भी गुड इवनिंग लिख के भेजा है विक्रम सिंह आपने भी याद भेजा है रेनु दीक्षित जी और शालिनी कुमार और साथ ही साथ रूनु दीक्षित जी ने वापस याद भेजा है तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत सुंदर सरोचि आपके जीवन के कुछ दिलचस्प अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और आपने बताया कि आपकी शादी बहुत कम उम्र में हुई और उसके बाद आपने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और इसका सारा श्रेय आप अपने ससुराल वालों को देते हैं अपने पति को देते हैं और इसी के साथ आपके जीवन से सीखने को मिलता है कि शादी के बाद भी हम पढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर मन में इच्छा हो पढ़ने की तो तो चलिए इन सब बातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हा, हा, हा। खुश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज मे इश्फुल कीजिए फिर समझिए इश्कुल कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ में खुशवारों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। से नज़रें क्या मिली रोशन फिजाए हो गई हालांसे नजरे क्या मिली रोशन फिजाए हो आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है इश्क फिर समझी इश्क़ की जी फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है खुलती ने सिखाई मौसम झुकतिया को मैं कशी क्या चीज है इश्क की जिल फिर समझिए इश्क की जिले फिर समझिए जिंदगी क्या चीज Oh oh, oh. ये डगरिया मन भर माए मै ना बांधे डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे हाकन दे तोरा अंग हो तंग करने करने का तो से नाता है गुजरिया तंग करने का तो से नाता है गुजरिया अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो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 ध सखिया करती थी क्या बात हो कहती थी साथ साथ हम साथ अधूरा तब तक जब तक साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो नैना बांधे ये डगरिया मन माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाथ ले एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग पढ़ाई की बात जब करते हैं तो आप कैसे इन सारी चीजों को करते हुए आपको कैसे याद रहता था और नंबर वन आना वाना बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती होगी तो क्योंकि तो जो लोगों के कोई काम नहीं है वो पढ़ाई करना है उनको सिर्फ वो लोग भी फर्स्ट नंबर लाने में मुश्किल हो जाता है तो आप तो धारणा है ना आज की पढ़ने के टाइम पे केवल मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी की शिक्षा जो है वो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं साक्षरता की नहीं कर रहे हैं और शिक्षा सामंजस्य बताती है और मैं उन उन लोगों को उन सारी युवा पीढ़ी को या मेरे ही जो महिलाएं पुरुष है, है मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप जब ये सोचेंगे आपके दिमाग में यदि ये चीज आ जाती है कि मुझे पढ़ने के लिए केवल पढ़ना चाहिए वो पढ़ना नहीं वो पढ़ना है वो घटना है शिक्षा सामंज से सिखाती है और आप आप आप आप आप शिक्षित तभी कहलाते हैं जब अपने अपने अपने अपने परिवार को को घर के कार्यों आप अपने, आप अपने पारिवारिक दायित्व आप अपने सामाजिक दायित्व और आप अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं और साथ ही साथ क्योंकि जो पुस्तकों में ज्ञान है वो हमें प्रथम आना मुझे नहीं लगता कि वो विद्यार्थी प्रथम आते हैं जो केवल रटते हैं या कंठस्थ करते हैं वो प्रथम तो आ जाते हैं कई बार लेकिन होता क्या है कि वो प्रथम आने के बाद में आवश्यक नहीं है कि वो जो चाहते हैं उन्हें कोई अवसर प्राप्त हो या वो किसी व्यवसाय में चले जाए क्योंकि शिक्षा जो है वो सामंजस्य है प्रेजेंस ऑफ माइंड है और हैप्पीनेस है यदि आप किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को यदि आप आप आप आप समझते हैं कि आपका आप पर थोपा जा रहा है आ, या करें तो दूसरा कैसे करेंगे जब हम किसी भी कार्य को भार समझने लगते हैं तब उसमें ना तो हम आनंदित हो पाते हैं और ना ही उसको हम बहुत कुशलता के साथ कर पाते हैं आप जो एक एक नई पीढ़ी में नई पीढ़ी में मैं मेरे बाद पीढ़ी की बात करूंगी नई पीढ़ी में जो एक गई है कि समानता या फिर हमारे अधिकार देखिए कभी भी महिलाओं के को तो अधिकारों के लिए तो तो अधिकार लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है ईश्वर ने उनको सबसे बड़ा मातृत्व का अधिकार दे दिया जो पुरुष के पास नहीं है पुरुष पुरुष पुरुष को को यदि पिता कहलाता है तो उसके लिए ये जो एक मातृत्व का जो वरदान प्रकृति से ईश्वर से मिला है तो सारी तो तो श्रेष्ठ रही है अब इस वृष्ठता में यदि नारी को ये लगता है कि वो पढ़ रही है या वो व्यवसाय कर रही है तो इसके लिए वो घर के कार्य नहीं करेगी सामाजिक का निर्वाह नहीं करेगी व्यक्तिगत संबंधों से वो दूर चली जाएगी तो वो फिर आ, शिक्षा नहीं है वो केवल साक्षरता हो जाती है और एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी आज जो समाज में बेरोजगारी आज जो औद्योगिक जगत में बेरोजगारी की समस्या है लोग बहुत ही आसानी से कह देते हैं रोजगार नहीं है मुझे तो नहीं लगता रोजगार नहीं है मेरे अः हसबैंड मेरे पति एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर आपको भीड़ से अलग हटना है तो फिर आपको तो के साथ कुछ करना होगा क्योंकि भीड़ में गुम हो जाना डिग्री लिखना शिक्षा नहीं है उपाधि प्राप्त कर लेना शिक्षा नहीं है शिक्षा किताबों को रटकर पास होना भी नहीं है तो और परिवार जो है ऐसा नहीं है कि परिवार पढ़ना है जो पढ़ना चाहते हैं उनको परिवार स्वाभाविक है अगर परिवार साथ देता है तो वो आसानी से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन यदि परिवार एक, एक परसेंट में दस परसेंट में ये मान लू कि परिवार में जो पर, परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो लक्ष्य उद्देश्य या उनका दृष्टिकोण शिक्षा का नहीं है तब भी जिसे पढ़ना है जिसे आगे बढ़ना है वो कहीं नहीं रोकेगा और बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा गया है की एकला रे तो जिसको आगे बढ़ना हाँ। है अच्छी जी, जी, जी। बात आपने बताया एकला चलो रे ये एक अच्छा मंत्र है और मुझे लगता है कि इस मंत्र को लेकर अगर आप आगे चलते हैं तो आप, तो आप, आप जब ठान लेते हैं ना कि आपको चलना है जब हाँ। आपने सोच लिया जीवन में मैं ये कहना चाहूंगी की महिलाओं को महिलाओं को एक मूल मंत्र चाहिए कि कोई भी कार्य आपको हारना नहीं है। आप लड़ते -लड़ते पराजित होइए ना आप पहले भयभीत मत होइए ये, ये नेगेटिविटी जो है नकारात्मकता है उसे आप अपने जीवन में यदि नहीं आने तो आपको कोई भी कोई भी एस... बाधा नहीं है जो आपके प्रगति में बाधक बन जाए आपको ये सोचना है कि मुझे करना है यदि आप नहीं कर पाए तो मैं अपनी आप से बात करती हूँ मुझे पढ़ना है मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है परिवार ने सहयोग करा मेरा अगर मैं कहती ही नहीं कि मुझे पढ़ना है मैं पढ़ती ही नहीं और पूरा परिवार यदि मेरे को मैं ये कहूंगी की बिस्तर नीचे नहीं उतरने देता और कहता बस तुम पढ़ो और अगर मेरी अंदर से इच्छा शक्ति नहीं होती तो मैं नहीं पढ़ पाती तो जो महिलाएं हैं या पुरुष है अर्जुन ये सोच लेता कि इस मछली की आंख को कैसे भेजूंगा तो वो आज ये चीज नहीं होती तो हमें अपने लक्ष्य को लेकर के चलना है जब आप आगे बढ़ते हो धीरे धीरे मैं मानती हूं प्रारंभ में हो सकता है व्यवधान आए परिवार की तरफ से समाज की तरफ से आ, संस्थानों में आर्थिक आर्थिक भी भी आपका कोई समस्या हो हो सकती है, हो सकती है है सामाजिक पारिवारिक लेकिन यदि आपने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे धीरे धीरे आप अपने व्यवहार से और वो कब आता है वो तब आता है जब आप एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने दूसरे दायित्वों को कि अनदेखी नहीं कर सकते। आपने यदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया तो बाकी जो परिवार समाज मित्र या जितने भी लोग हैं वो अपने आपके अधिकारों के लिए वो आपके साथ आ, हमेशा खड़े नजर आएंगे ये मेरा मानना है <laughs> सरोज व्यास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इच्छाओं को अगर प्रबल कर लेते हैं अगर पढ़ना है इस इच्छा को आपने जागृत कर लिया तो निश्चित आप उसके लिए काम करेंगे और आपका पूरा भी उस पर जाएगा। तो ये थोड़ा सा तैयार ही करना पड़ेगा जिस तरह से आपने तैयार किया अपने आप को <laughs> ये टेक्निक आपके साथ रहकर सीखना पड़ेगा <laughs> <जीज़>। <laughs> मैं, मैंने पास नहीं करेंगे कि कि कि मेरे सामने कभी कमी क्योंकि मैं मैं तो आप सोचिए ना कि मैं आपको बता रही हूं कि एक राजस्थान में सीख हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और दिल्ली में आकर के बीएड एमएड करना और यहाँ दिल्ली के जो जो महानगरी संस्कृति के साथ अपने आप को स्थापित करना आप ये सोचिए ना कि कितने व्यवधान मेरे सामने आए होंगे मैं, मैं मैं मैं उस ग्रहों को भूलती नहीं हूँ जब मैं बी कर रही थी और मेरी जो मेरी जो सहपाठी जो दिल्ली की सहेलियां थी उन्हें लगता था कि पता नहीं मैं कहा से उठकर आ गई हूँ और मैं पता नहीं साड़ी पहन के बिंदी लगा के चोटी बना के और मैं आ गई हूँ कुछ मैं कुछ नहीं नहीं। लेकिन आज आज स्थिति ये है हालांकि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन आज स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं उनमें आज आ, वो उस उस समय को उन्होंने अपनी आ, तो उनकी तरफ उनका ध्यान मैं ये भी कि उनका ध्यान भटक गया और मैंने अपने लक्ष्य को केंद्रित रखा तो आज जब वो मिलती हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ मैं बड़ी नहीं हूँ मैं उन्हीं के साथ हूँ तो एक चीज है लक्ष्य प्राप्ति आप कर लीजिए आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए आपके साथ पूरा समाज परिवार तो सब आपके साथ साथ चलेंगे तो वो तो लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा ये सोचे बिना कि मैं फेल हूँ या पास तो करिए है आप जाइए तो सही वहां पे तो ये मेरा मानना है तो जी सरोज जी बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि यह एक मोटिवेशन है यहाँ पर हम सभी को काम करना पड़ेगा इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा आपको पाना है तो आपको काम करना पड़ेगा ना तो इसीलिए जरूरी है जो चीज आपकी चाहत है उसे करने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा कोई भी आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता इतना है की आपको गाइड कर सकते हैं आपको सपोर्ट इन द सेंस आपको बता सकते हैं ऐसे करो करके करना तो आपको है तो ये बात हमें जो है गार्ड बांध लेनी चाहिए और करना है तो बस करना है और उसको खुशी से करना है फिर रो रो के के भी भी करके कुछ फायदा नहीं। अगर भी करना ही है, उससे अच्छा तो आप इज्जत दीजिए आज आज यदि मेरा परिवार मेरा ससुराल पक्ष मेरे विद्यार्थी या मेरे संस्थान के जो प्रबंधक हैं जिस संस्थान में मैं हूँ वहाँ के चेयरमैन है या चेयरपर्सन है वो सारे लोग आज मुझे सम्मान इसलिए दे रहे हैं मेरे अधिकारों की रक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने कभी अधिकारों के संबंध में सोचने से पहले मैंने अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दिया मैं कर्तव्य करती चली गई और अधिकार मुझे सबसे मिलते चली गई जब हम अधिकारों के लिए झगड़ा करते हैं या अधिकारों के लिए हम जो चीखने चिल्लाने लगते हैं कि मेरा ये अधिकार है तो आप तो जी और बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं एक कहावत है छोटी सी कि मांगने से तो मिलती है तो अधिकार अधिकार आपको मिल जाए इसके लिए आप कर्तव्य करिए अधिकार तो ही मिल जाए। सही बात है सही बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अब आइए आगे बढ़ते हैं राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल शिव जी स्वागत है आपका सबको नमस्ते मेरी तरफ से नमस्ते नमस्ते कैसे नमस्ते, हैं ठीक ठाक आप सब बताइए हम लोग भी अच्छे हैं और मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर सरोज के स्वागत में कौन सा गीत गाएंगे मैं नेकी की राहू पे तू चल गाना चाहूँगा ट्रैफिक मूवी की राहू पे तु चल रेगा तेरे संग नेकी किरा हो पे तू चल रबा रहेगा तेरे संग वो तो है तेरे में महा तू क्यों बाहर उसे ढूंढता नी किरा हूँ पे तू चल रबा रहेगा तेरे संग कभी है वो साहिल पे कभी है वो मोजो पे कभी है परिंदा बोड़ता हुआ वो तो खुदा है जीवन है राह है उसको ना सुबहब में कैद करना वो वफादार है हाँ खुद ही प्यार है उसमें ही दी है हमें जिंदगी उसके कर्म से हर वचन से राहों में तेरी खिलेगी रोशनी रू है खुदा का है वही तो है बना ये जहा उसका है नेकी की राहों पे तू चल रबा रहेगा तेरे समूह की पे तू चल अब रहेगा तेरे संग। धन्यवाद चलिए राहुल बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया मुझे लगा कि कौन सा गाना आपको बताएं लेकिन आपने जो गाना सुना वो मैम के लिए बहुत ही सुटेबल है और रुचि जैन जी ने लिख के भेजा है बहुत ही सराहनीय <laughs> एकदम सटीक व सत्य <laughs> जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया वैसे आप सभी के मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि काफी आए हैं आपने बहुत अच्छी बात बताई कि शिक्षित इंसान वही है जो अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण रीति से करता है आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है बस आप अपने कर्तव्य करते चलिए अधिकार अपने आप आपको मिलते जाएंगे और आपने बताया कि बस आप अपनी इच्छा शक्ति को जागृत रखें लक्ष्य और सहारा फिर तो मिल ही जाएगा इन्हीं सब प्रेरणादायक बातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सबकी याद मेरा दिल जलाना अच्छा जी में हारी चलू ना। देखी सबकी याद मेरा दिल जलाना तो हुजूर थे मेरी क्या खता छोटी सी तो थे ऐसे वो खफा तो हुजूर मेरी क्या खता देखो दिल थी तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो देखो दिल न तोड़ो और छोड़ो हाथ छोड़ो छोड़ दिया तो हक मिला अज समझे अच्छा जी ने हारी चलू देखी सबकी यादें मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हारी चलू जाओ ना देखी सबकी यादें मेरा दिल जलोना अच्छा ये ज़िंदगी ठोकर खाके हम जीवन के ये ये रास्ते लंबे हैं काटेंगे ज़िंदगी ठोकर खाके हम साथ अच्छे हम अकेले साथ अच्छे हम अकेले क्या हाँ समझे अच्छा जी में हारी चलू क्या देखी सबकी यारी मेरा दिल जन तो लूटना जीने के मजे क्या करना है जीते हो रहना किसी के क्या करना है जीते और हो रहना किसी के अंदर है तो याद करोगे समझे समझे अच्छा जी मैं हरी हारी चलूँगा ना तो आइए आगे बढ़ते हैं सरोज जी से एक और बात मैं पूछना चाहूंगा चलिए पढ़ाई की बात है वो सारी चीजें एक, एक तरफ रखते हैं फैमिली में हम लोग रहते रहते कुछ तनाव हमारे बीच में आता है कई बार कुछ ऐसी सीरियस भी चीजें आती है तो उन चीजों के बारे में बताइए जब आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैनेज करना पड़ रहा है बहुत मुश्किल कुछ कुछ चीजें आती हैं देखिए हम जब रसोई घर में होते हैं ना तो वहां पे जो बर्तन होते हैं ना जी जी वो जी। भी कोशिश कर ले। लेकिन उन्हें हम कितना भी सहेज के रखने की कोशिश करें कभी कभी आप अपने जाते हैं ऐसे ही परिवार में जो सदस्य होते है ना उनमें जो मैं कहूंगी तनाव का या वैचारिक मतभेद कहूंगी वो आना स्वाभाविक है अगर कोई ये कहता है कि परिवार में रिश्तों में चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है चाहे वो सास बहू का रिश्ता है चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता है चाहे वो देवर भाभी देवरानी जिठानी किस सास वो किसी का भी रिश्ता है वहां वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है क्योंकि परिवारों में क्या होता है कि जब दो व्यक्ति का संबंध जुड़ता है विवाह होता है तो वो दो विभिन्न से विभिन्न चीजों से या विभिन्न परिवेश से विभिन्न विचारधारा से सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि उनसे वो जुड़ते हैं उनका लालन पालन अलग परिस्थिति में होता है दूसरी चीज क्या होती है कि परिवार में कभी कभी तीन से चार पीढ़ियों के लोग अगर संयुक्त परिवार की हम बात करें तीन से चार पीढ़ियों की जो के के लोग बात रहते हैं पीढ़ी पीढ़ी की आयु में 20 वर्ष की लेके चल रही हूँ तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई चीज करी और मेरी जो सासू माँ है उनके जमाने में वो चीज नहीं थी स्वाभाविक है उस चीज को स्वीकार करने में जो नवीनीकरण है या नया प्रयोग है या नई नई मैं कह दूंगी परिधान की बात कर लीजिए आप भोजन की बात कर लीजिए विचारों की बात कर लीजिए स्वाभाविक है कि यदि आप वो अपने समय की या अपने अनुभव से अपने विचार बताए और अपने मेरे अपने अनुभव और मेरे अपने जो बच्चे हैं या मेरे विद्यार्थी है या मेरे संतान है उनकी अलग बात है उस परिस्थिति में सबसे जो से एक मूल मंत्र है वो ये है कि आप उस समय जब अगर आपके बच्चे आपका या आपका पति या कोई भी यदि अपने विचार रख रहा है विचारों में उलझने की बजाय वाद विवाद में पढ़ने की बजाय आप शांति पूर्वक उस चीज को चुप रह करके उसे सुन ले और जब वो थोड़ा सामने वाले को ये महसूस हो जाए कि मुझे आदर दिया जा रहा है मेरे विचारों को सम्मान दिया जा रहा है या मेरी बात को माना जा रहा है उस परिस्थिति के बाहर निकल करके आपके साथ साथ या दो दिन के बाद चार दिन के बाद जब परिस्थितियाँ ठीक हो जाए तो आप बहुत ही विनम्रता से अपनी बात यदि अपने पति को अपने सास ससुर को अपने रिश्तेदारों को अपने बच्चों को समझाओगे वो समझेंगे आप तो ऐसे <laughs> सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी मैंने आपको कहा कि मैं राजस्थान से संबंध रखती हूँ hmm. मेरी सासू तो माँ है और मेरी जो तो माँ है उन्होंने आज भी सर से पल्लू नहीं उतरने दिया क्या मैं आज भी मैं आज भी गांव में जाती हूँ मैं कुछ नहीं करती हूँ मुझे पता है कि उनके सर से पल्लू नहीं उतरा और मैं आपको बताऊंगी मैंने पांच साल पहले तक जब तक मैंने अपने पुत्र का विवाह नहीं करा था मैंने घूंघट भी करा है घूंघट को मैंने बाहर नहीं समझा घूंघट को मैंने ये समझा कि इस घूंघट से मेरा जो परिवार है या मेरे सुसलाल पक्ष है उनके लिए ये संस्कृति और संस्कार है दो चीजें थी या तो मैं विद्रोह में आ जाती कि मैंने पीएचडी कर ली मैं पढ़ ली मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं ये नहीं या मैंने एक आदर्श स्थापित कर दिया कि अगर उनके जो उनके जो विचार हैं उनके विचारों को सम्मान देकर के मैंने पल्लू ले लिया या घूंघट अः लिया उस वो घूंघट मेरे ऊपर थोपा नहीं गया था वो मैंने के विचारों को सम्मान दिया कि ये उनके लिए ये संस्कार है उनके लिए ये संस्कृति है और धीरे धीरे आप आप विश्वास कीजिए कि जब मेरी पुत्र को जब मैं कभी कहती हूँ कि तुम साड़ी पहन लो गांव जाना है या, या। सिर पे पल्लू ले लो तो मेरे अपने जो सासू माँ है वो कहती है कि ये हमारे लिए हमारे बेटे पढ़कर है ये जैसे रहना चाहती है वैसे रहने अब दो चीजें थी या तो मैं वहां पे तनाव करती और में झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता या मैं उनको सबको लेकर के उनके विचारों को बदलने का कर हाँ। तो सबसे मूल मंत्र है मैं आज की युवा पीढ़ी जो भी मुझे सुन रही है मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि यदि परिजन यदि माँ बाप या ससुराल पक्ष या अध्यापक यदि आपको कुछ कहते हैं वो अपने जीवन का अनुभव आपके साथ बता रहे हैं कुछ चीजें जो हमारे साथ रूढ़िवादी है हमें जो रूढ़ीवादीता लगती है वो हमें जो परंपरा लगता तो है, वो उनके लिए संस्कृति और संस्कार है आप एक बार उनकी बात मान लीजिए वो स्नेह और संवेदना में आकर के स्वत ही आपको अपनी ही बनाई हुई परिधि से वो आपको मुक्त कर देंगे। परिवार तो में ये सब चीजें होती हैं लेकिन आप आप आप मैंने अभी आपसे कहा कि आप तो ये एक तो नई विचारधारा आ गई है ना समानता की महिलाकरण की मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ महिला तो बहुत सशक्त है हमला तो कभी कमजोर थी नहीं आज भी है अपवाद है समाज में मैं ऐसा नहीं कहती कि कुछ महिलाओं बालिकाओं के साथ अन्याय या अत्याचार नहीं होता मैं इस चीज से मैं इस चीज को नहीं रही हूँ लेकिन जो शिक्षित वर्ग है या जो साक्षर भी है उन्हें अपने भारतीय संस्कृति जो है उसको लेके उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम पिछड़े हुए हैं भारतीय संस्कृति तो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और आ, आपने आप आपने देखी आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हो और मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपने पगड़ी पहन रखी है तो हो सकता है तो आज की युवा पीडी हो, उसको तो लग रहा हो कि क्या ये ने क्या पीडी पहन ली है और क्या पैसे लग रहे हैं इनको तो झूठबूट में होना चाहिए नहीं आप तो भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसने उसको गौरवान्वित नहीं कर रहे हैं स्वयं को सम्मान दे रहे हैं अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं तो परिवार में और परिवार में लड़ाई झगड़े भी तब होते हैं जब आपको ये लगता है कि सामने वाला आप हर बात को नकारात्मकता के साथ लेते हैं कभी कभी कुछ चीजें हमारी पसंद की नहीं होती हैं कुछ ज्ञान हमारे पसंद के नहीं होते हैं उस समय थोड़ी देर के लिए आप शांत रह लीजिए एक बहुत अच्छी चीज में यहाँ युवाओं के साथ बांटना चाहूंगी मैं जब शादी होके आई तो मेरी जो मैंने अभी अभी आपको बहुत अच्छी बात बताई अपनी साधु माँ के लिए थोड़ी सी सख्त स्वभाव की थी तब थी अब नहीं है सख्त स्वभाव की थी उन्हें अपनी परंपराओं से और वो कभी कभी गुस्सा हो जाती थी तो वो किसी की नहीं सुनती थी मान लीजिए सिर से बालों सक गया तो उनको क्रोध आ जाता बाकी चीजों में क्रोध आ जाता था तो मेरे जो पिताश्री हैं ससुर साहब उनको लगा कि भाई शहर से आई हुई बहू है कहीं किसी दिन ये सामने जवाब ना दे, दे और घर में कलय नहीं हो जाए तो उन्होंने बड़े प्यार से घूंगठ करती थी उन्होंने एक दिन हमें बैठाया और उन्होंने हमें कहा कि एक सास बहू थी उनमें बहुत झगड़ा होता था महात्मा जी के पास गई कि मेरी सास मुझे बहुत डांटती है फिर वो उल्टा सीधा बोलती है मैं भी बोलती हूँ हमारे घर में रोज झगड़ा होता है उसकी वजह से मेरे पति से भी मेरा झगड़ा होता है तो महाराज मुझे कोई दवा बताइए महात्मा जी ने छोटी सी शीशी में दिया कुछ भी तुम्हारी सास कुछ कहने के दो बूंद मुंह में रख लेना और जब तक वो तो तुम्हारी सांस कुछ बोले इसको निगलना मत हाँ तो, तो, तो, तो करना। नहीं वो सास ने देखा कि मैं इसको इतना डांटती हूँ और ये बिचारी तो गाय की जैसे कुछ बोल नहीं रही है तो सास को तो धीरे धीरे लगा कि नहीं मैं ही गलत हूँ ये तो सुनती जाती है क्योंकि महात्मा जी ने कहा था निगलना मत अब यदि मुंह में पानी भरा हुआ है तो वो जवाब नहीं देगी तो तो शांत हो जाएगा ये जो शिक्षा मेरे स्कूल ने मुझे दी थी वो इनडायरेक्ट वे में वो मुझे समझाना चाहते थे कि यदि तुम्हारी मम्मी क्रोधित होकर कुछ कह दे तो तुम जवाब मत देना क्योंकि इसमें क्या होगा इसमें घर में विवाद छिड़ेगा और तुम दोनों महिलाओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा पति है उसके लिए एक तरफ माँ है और एक तरफ पत्नी है और वो दो पाटा है पिसने जैसे तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो वो जो मोन मतलब सेवन में दिया था उस मूल मंत्र के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और अपने युवाओं को भी कहती हूँ कि अगर बड़े कुछ कहें परिवार के सदस्य कुछ कहें थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आपने सुना ही नहीं अगर आपको लगे कि वो कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए तो बस यही मेरे पास एक संदेश है युवाओं के लिए <laughs> जी जी जी सरोजी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कई बार होता है समस्या ये खड़ी हो जाती है कि माँ की बात सुने या फिर पत्नी की बात दोनों के लिए पति तो मिक्स हो जाता है लेकिन वही है ना दो पार्टन के बीच में शाबुद बचाना कोई ऐसी अवस्था उसकी होती भी है तो इसीलिए जरूरी है की पत्नी जो है उनका सपोर्ट करे और सांस कुछ बोलती है तो वो बड़े हैं तो बोलेंगे कुछ ना कुछ उनके सामने आ जाते हैं मैं कितनी उन्होंने जमाना आप <noise> तो अपने एक्चुअली तो तो में एटमोस्फियर क्रिएट करना पड़ता है हमें और जहाँ हमको लग रहा है की समथिंग गोइंग रॉन्ग तो उस समय छुप हो जाना बहुत बेटर है घर में और फिर बाद में जब अच्छा हो रहा है तो तब वो चीजें क्लियर कर सकते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है जो हम सभी खास करके इसमें बहू जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकती हैं अगर वो बढ़ जाएगी तो सारा घर में क्लेश पैदा हो जाएगा तो बहू का अपना एक विशेष रोल है और वो रोल अगर वो निभाती है तो फिर पूरा घर को जो है गोल्डन बना सकते हैं स्वर्ग बना सकते हैं अगर वो नहीं चाहेगी तो फिर तो बात अलग तो आइये बहुत ही अच्छा लग रहा है सरोज जी आपसे बात करके और जिस तरह से आपने जो एग्जांपल्स दे बताया और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी युवा साथियों को मैसेज पहुंच ही गया होगा सरोज जी आपकी महत्वपूर्ण शिक्षाएं सुनकर मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है सच में अगर हम बड़े छोटों के विचारों का सम्मान करते हैं तो कभी भी वाद विवाद हमारे घरों में या किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा साथ ही तो साथ हम अपनी संस्कृति का सम्मान करें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके ही हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तभी हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं चलिए आपके जीवन के इन मूल मंत्रों का हम सम्मान करते हैं और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं कि जैसे एजुकेशन और एजुकेशन में अभी नया चीज जैसे कि आजकल हम लोग ऑनलाइन सब कर रहे हैं और इसमें आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि कैसे चीजें हम लोगों को बच्चों के अंदर क्या थोड़ा सा एक्टिवनेस होना चाहिए या क्या उनके अंदर वो कला हो कि पहले हम टीचर के सामने बैठ के उनसे सीखते थे अभी स्क्रीन पे सीखना पड़ रहे हैं और इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे कोई देखने वाला भी नहीं जचिंग भी नहीं होगा ना इसमें तो ऐसे में हमें क्या करना है क्या बताना चाहेंगे आप शिक्षक एंड बच्चों दोनों की तरफ से आप देख के एक साक्षी होकर आप बताइए जी आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मैं खुद भी एक बहुत ही अच्छी जीवन में मैंने एक परंपरा आपने बना रखी है कि मैं किसी भी प्रबंधन देख रही हूं वहां का मैनेजमेंट देख रही हूँ डायरेक्टर हूँ या जो भी मेरे पास डायरेक्टर हुआ है लेकिन जी. मैंने शिक्षण नहीं छोड़ा है मैं अभी भी क्लास लेती हूँ मैं वैसे हाँ मैं मैंने अपने एक सिद्धांत बना लिया है कि जो प्रथम कक्षा होती है सुबह जो साढ़े नौ से साढ़े दस वाली क्लास है वो तो मैं पहली क्लास अपने विद्यार्थियों की जब ऑफलाइन क्लास थी तब भी लेती थी अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तब भी मैं पढ़ाती हूँ और मैं विद्यार्थियों को दो मुख्य विषय पढ़ाती हूँ एक मैं फिलोसफी पढ़ाती हूँ शैक्षिक दर्शन पढ़ाती हूँ दूसरा मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एंड परामर्श पढ़ाती हूँ और हिंदी शिक्षण पढ़ाती हूँ ये तीन जो मेरे विषय हैं बहुत ही रुचिकर विषय हैं वो मैं पढ़ाती हूँ आप जब आप पढ़ा रहे हैं देखिए एक चीज तो हमें स्वीकार करनी होगी कि शिक्षक का कोई विकल्प नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन हमारी मजबूरी है आज की आवश्यकता है शिक्षक हाँ। का ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षक का हो सकता आपने स्वयं अभी कहा मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि अभी जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मैं खुद भी पढ़ाती हूँ और हमने वो गूगल मीट पे हमारी क्लासेस चलती हैं तो कभी कभी मैं लिंक से एंटर करके किसी किसी की क्लास में चली जाती हूँ अब उस क्लास में क्या चले जाते हैं शिक्षकों के लिए तो मेरा संदेश ये है कि आप यदि ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं तो आप विद्यार्थियों के समक्ष होने चाहिए अभी क्या है कि जो आज का युवा वर्ग है वो कभी के थोड़ा सा थोड़ा सा मैं कहूंगी कि वो थोड़ा जल्दी थक जाता है थोड़ा सा हालत से है थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म कम है अब उसमें क्या होता है कि आप अचानक आठ बजे हड़बड़ा के उठे हो आपने ब्रेकफास्ट किया आपकी क्लास का टाइम हो गया अब आप ऑफिस जाने की स्थिति में नहीं हो आप जो भी परिधान या पहन रखी है आप बैठ गए ऐसे में आप क्या करोगे कि आप अपना वीडियो ऑफ कर लोगे यदि आप तो सबको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस तो ना तो वो आत्मविश्वास आप में आएगा और आपके विद्यार्थियों में भी नहीं आएगा क्योंकि आज का जो विद्यार्थी है वो हमारे ज्यादा आईक्यू लेवल वाला है उसकी तो बुद्धि लब्धि बहुत है रमेश जी एम आप तो कहो निश्चित रूप से छोटे हैं हमारा समय चला गया जब गुरु ने जो कह दिया या किताब में लिखा था वो अंतिम सत्य था आप एक लाइन गलत बोलिए आपका विद्यार्थी आपके पढ़ाते पढ़ाते गूगल करके आपको बता देगा कि मैडम गलत बता रहे हो यहाँ तो ये यह लिखा हुआ है ऐसी परिस्थिति में आप चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो सबसे पहले तो आपको बहुत ही आपको प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल आपको, आपको क्लासेस भी ऐसे लेनी जैसे आप कक्षा कक्ष में में आप आप आप ये ये सोचिए दिमाग लाइए कि मेरे मेरे सामने नहीं। आप तो कि सारे मेरे सामने नहीं सारे हैं क्योंकि देखिए हम लोगों को सबको सपने आते हैं सपने कौन से आते हैं जो हम सोचते हैं तो है। तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में विराजमान हो जाते हैं और वो अचेतन मस्तिष्क विराजमान जो हमारी विचार है हमारे भाव है हमारी इच्छाएं हमारी आकांक्षाएं हैं, वो रात को सपनों में दिखाई देती है कि आपको बीच बीच में अपने विद्यार्थियों को नाम से संबोधित करना होगा आपने अटेंडेंस ले ली और अटेंडेंस लेने के बाद में आप को रीडिंग नहीं करनी है बोलते नहीं चले जाना है आपको थोड़ा सा पढ़ा करके अचानक किसी भी विद्यार्थी को आवाज लगा करके या नाम पुकार के आपको उससे पूछना है कि समझ में आया या नहीं आया चलो आया तो बताओ क्या समझ में आया उससे क्या होगा कि वो कक्षा जो है वो इंटरेक्टिव होगी तो हम वै वापस, वापस काल में नहीं जाएंगे कि जहाँ केंद्र में ऑनलाइन कक्षाओं में क्या हो रहा है ऑनलाइन कक्षाओं में के केंद्र में शिक्षक विराजमान हो गया लेकिन इक्कीसवीं हाँ. सदी जो है इक्कीसवीं सदी तो बालक का सर्वांगीण विकास और बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बालक को आपको केंद्र में रखना है हुँ. ऐसे में आपको बीच बीच में इंटरेक्ट करना पड़ेगा ये तो मैं शिक्षकों को मेरे जो दो, दो, दो भी मित्र सुन रहे हैं आपके माध्यम से मेरे माध्यम से जो भी सुन रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि आप कल्पना करिए कि आपके सामने सारे विद्यार्थी बैठे मैं अभी एक दिन एक क्लास में चली गई और एक विद्यार्थी जो हमारा है वो बार बार में ऑनलाइन कंप्लेन भेज रहा था टीचर पढ़ाती नहीं है ये नहीं करती वो नहीं करती तो एज ए डायरेक्टर मुझे कभी कभी लोगों की क्लास में घुसना पड़ता है ऑनलाइन भी वो जो विद्यार्थी रोज शिकायत भेज रहा था मेरे को मेल पे मैं उस विद्यार्थी को मैंने पूछा वो विद्यार्थी उपस्थित है जी मैडम है लगी हुई है। मैंने गूगल सीट पे देखा उसकी प्रेजेंट लगी हुई थी और मैं उसको पुकार रही हूँ तो वो है ही नहीं अब उसके किसी मित्र ने उसको मैसेज किया होगा की कि डायरेक्टर मैम क्लास में है और तुम्हे बुला रही है उन भाई साहब <laughs> ने क्या किया जी मैम मैंने पूछा आप कहा हूँ मैम क्लास में हूँ मैंने कहा आप अपना वीडियो ऑन करिए तो वो वीडियो कहीं मार्केट में वो घूम रहे हैं मैंने पूछा आप क्लास ले रहते नहीं मैम अचानक कुछ आ गया तो मैं गया। तो मैं बजाना भैया कि जो पढ़ा रही है उस नहीं ऐसे में जो युवा है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि जो अध्यापक कक्षा कक्ष में मैं अपना अनुभव बताती हूँ आपको मुझे कई बार परिवार वाले कह थे कि तुम पास नहीं हो ये मेरे माध्यमता का बहुत आज दस बजे सो जाती हूँ और मेरे माता पिता को लगता था कि थाहरा नहीं, नहीं लिया, लिया तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े और विद्यार्थी को जो शिक्षक मिल रहा है क्लास में ध्यान से सुनना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके अभिभावकों से भी आपके माध्यम से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अभिभावकों को भी उनको वो माहौल देना पड़ेगा उन पर एक ऑब्जरवेशन रखना पड़ेगा उ, उ, उनको देखना पड़ेगा कि कक्षा ले रहा हूं या मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है इस बहाने कहीं विद्यार्थी मोबाइल पे टैब पे लैपटॉप पे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वहां उसने अपने आप को इन कर रखा है क्लास में लॉगिन कर रखा है और वो कहीं मूवी देख रहा है किसी के साथ चैटिंग कर रहा है कोई कुछ और काम कर रहा है ये अभिभावकों को भी इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना होगा ऑनलाइन क्लास में क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अध्यापक वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है उसकी क्लास में हमारी आवश्यकता जरूर है कोविड की वजह से कोरोना की वजह से लेकिन ऑनलाइन जो कक्षाएं है उसमें ज्ञान तो आपको मिल जाएगा आप परीक्षा भी पास कर लेंगे लेकिन आपका सर्वांगीण विकास होगा, नहीं होगा। इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि कोरोना जल्दी से दूर हो और हम वापस अपने कक्षा कक्ष में पहुंचे क्योंकि अध्यापक और शिक्षक का जो आई कांटेक्ट होता है बॉडी लैंग्वेज है है ना वो उसका कोई विकल्प नहीं है मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन में अध्यापन कैसे चेक करेगा मैंने आपको अभी मान लीजिए कि ऑनलाइन केवल हमारा आप बोलते और मैं दिखाई नहीं देती हो सकता है कि मैं बोलती चली जाती और मैं जाके किचन में कुछ काम भी कराती तो, तो ये विद्यार्थी कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन एजुकेशन ले जरूर रहे हैं आज की आवश्यकता भी है लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन अध्यापक ये हमारा शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता या इसको हम शिक्षा में ये नहीं कह सकते कि हम ऑनलाइन शिक्षा ही हो जाएगी सबसे पहले अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान उसको अपने व्यवसायिक एथिक्स प्रोफेशनल एवल उसके साथ में विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी चीज होती है विद्यार्थी ये चीज बहुत देखते हैं आप यदि किसी विद्यार्थी को अगर ये कहते हैं ना तुम बताना या आप बताइए वो समझ जाता है कि अध्यापक को मेरा नाम याद नहीं है उससे मेरा पर्सनल टच नहीं है ही यदि मैंने मैंने यदि मैंने मैंने कह दिया कि बरखा जी रमेश जी या बोल दिया तो हम एक दूसरे से दूर रहकर भी आत्मीयता के साथ जुड़ गए हैं तो अध्यापक को तो यही देखने की जरूरत है विद्यार्थी को ये समझने की जरूरत है कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो केवल आपको केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं दी जा रही है अध्यापक अपना उतना ही श्रम करके दे रहा है तो आप भी भागीदारी निभाएं और तीसरा जो उनके अभिभावक है विद्यार्थियों के जो घर पे अपने विद्यार्थी उनके बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास बीच बीच में वो जरा वॉच कर ले वो देख ले कि वो पढ़ रहा है सच में अध्यापक से वो कर रहा है <laughs> सही बात है सरोज जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा क्या है और कैसे हो रहा है प्रैक्टिकल में वो आपने बताया और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप देख रहे हैं उसी चीज को आपने बया किया और थोड़ा सा हमें लगता है कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा जो एटीट्यूड है या जो मैनर्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा और जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे वैसे ही आप उस ऑनलाइन स्कूल में भी बैठ जा घर पे हम लोग कुछ विशेष प्रोग्राम करते हैं और जूम पे सारे लोगों को बुला लेते हैं तो देखते हैं की जूम में सिर्फ ब्लैक ब्लैक डॉट दिखते हैं और दो तो चार चेहरे कोने पे इधर उधर दिखते हैं <laughs> बड़ा अफसोस होता है की भाई आपको यही नहीं नहीं आप पे अटेंशन अगर नहीं आना है तो बोल दीजिए आप नहीं आएंगे प्रेजेंट भी रहते हो और दिखते भी नहीं हो प्लस आपका आवाज भी आ रहा है सारा गमसान भी हो रहा है और उसमें आपसे तो आप ले लेते हैं लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है वो तो समझ जाता है ना की भाई आप आए भी और नहीं आए भी बात एक ही हो गया उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है हमें जहाँ भी इस वजह से क्या हो रहा है की वो चीजें कहीं ना कहीं वो राउंड अप नहीं हो रहा है मैसेज क्या आ रहा है नहीं हो है। जो युवा है ना जिसे जिसे मैं कहूँगी कि जो कॉलेज या विश्वविद्यालय में है वो तो वैसे लापरवाह हो गए हैं उन्हें लगता है ऑनलाइन ही तो पढ़ा रही है मैडम हम लिख के भेज देंगे फीडबैक लिख देंगे समझ में नहीं आया है गायब हो जाते हैं गाने सुन रहे हैं दोस्तों के साथ चैट बॉक्स में चैटिंग कर रहे हैं कभी कभी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं वहां तो वो समस्या आ रही है और जो स्कूली बच्चे है वहाँ समस्या ये आ रही है कि अभिभावक बिचारे घर अपना घरेलू कार्य करे अपनी नौकरी करे या वो अपने मान लीजिए किसी के घर में दो बच्चे हैं एक लैपटॉप है एक, लैप एक मोबाइल है वो उन्हीं के साथ में बैठे हैं और मैं तो ये देख रही हूँ कभी कभी मैं देखती हूँ कि मेरे अपने जो फ्रेंड्स हैं मेरे अपने मित्र हैं उनके बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं उनको ऐसे ऐसे होमवर्क दे दिए जाते हैं जैसे होमवर्क दे दिया जाता है ये दस है? शब्द है इसपे एक कहानी लिखिए ये पांच शब्द है इसमें एक कविता लिखिए ये तीन शब्द है, इस पे एक रिदम है। अरे भैया उसको तो रिदम कहानी और कविता की एबीसीडी नहीं आती अब वो माँ बाप भी अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वो अपने मंडल को हैं जी। तो बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है ये तो, तो ये तो, तो बिल्कुल नहीं हो सकता जी सरोजी बहुत ही अच्छी बात आपसे हुई और प्रैक्टिकल जो ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बातचीत हुई और फिर कभी आपका दर्शन शास्त्र पे बात करेंगे हम लोग और अभी बरखा जी आ गए हैं तो जाते जाते एक छोटा सा गीत तो जरूर आपके लिए पेश करें दिल्कुल, दिल्कुल दिल्कुल दिल्कुल दिल्कुल। जी बिल्कुल मैम ने बहुत इंस्पायर किया और बहुत खुशी हुई मैम से मिलके <laughs> मोटिवेटिंग टॉक वेरी नाइस थैंक यू सो मच मैम आइए बरखा जी आप दिल्ली आती है तो मिलेगा अच्छा लगेगा हमें बिल्कुल बिल्कुल मैम क्यूँकी महाराष्ट्र से कहीं जाना हो तो बाया दिल्ली ही जाना पड़ता है बिल्कुल <laughs> सुनिए मैम एक छोटा सा सॉन्ग आपके लिए जी आज कल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे आज कल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे बोलो देखा है कभी मुझे उड़ते हुए आज कल पाँ जमीन पर नहीं पड़ते मेरे जब भी थाम है तेरा हाथ तो I'm so not. सरोज जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और फिर मैं चाहूंगा की आपको याद करेंगे हम लोग और सैटरडे संडे हम बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है उसमें भी कभी जी. आप और अपने विषय को लेकर ही हम लोग बात करेंगे हिंदी पर करियर कैसे हो सकता है दर्शन शास्त्र सीखने से कौन से हम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं इस विषय को लेकर बातें करेंगे और आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत शुभकामनाएं सरोज जी आपको एंड बरका जी आप आपने बहुत बहुत आमंत्रित करने के लिए और इतने सुंदर गाने सुनाने के लिए डॉक्टर वर्षा आप चलिए हमारे सभी दर्शन मित्र तो तो तो सुन रहे हैं और बड़े प्यार से आप लोगों ने मैसेज किया तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और आप सभी को फिर से कहना चाहूंगा कि आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें और इसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन दे और पे अटेंशन देके कितना भी मुश्किल घड़ी आए आपके पास लेकिन जिस तरह से सरोज जी ने कहा कि आप पहले अंदर से अगर अटेंशन रखते हो पूर्व तैयारी आपकी अच्छी है और आप एक इंसानियत का रोल अदा करना चाहते हो तो निश्चित आपको कोई नहीं रोक सकता और आपका जीवन भी अच्छा बनेगा और आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी और आप परिवार में भी इकट्ठा रहकर अपने काम को कर सकते हैं तो इसके लिए सरोज जी का एग्जाम्पल काफ़ी है उन्होंने जो बातें की उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया तो आप भी इस चीज़ को करिए और अभी से कभी ये मत सोचिए कि मेरे लिए ये नहीं हो सकता आप यहाँ से शुरू कर दीजिए कि मुझे करना है और ये मैं कर सकता तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं और आप सभी खुश रहें मस्त रहे तो चलिए दोस्तों आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है और जाते जाते सरोज जी ने बहुत सुंदर प्रेरणादायक मैसेज हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर टीचर्स स्टूडेंट और पेरेंट्स अपनी अपनी ड्यूटी सही रीति से करें तो फिर हम स्टडीज को अच्छी तरह से कर सकते हैं इसलिए हमारा इस प्रोग्राम के जरिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कोविड काल में अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लें पढ़ाई और पढ़ाने वाले टीचर्स का रिस्पेक्ट करें और अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ हम अपने सभी आए हुए मेहमानों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे शेयर करिए तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए How does it feel?